यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां प्रणोति तस्म तंगु प्रकाशम मु शरण प्रपदे ओ शाति शातिशा शं शंकर केशवम सूत्र भाष्य भगवत गुररात्मे मूर्ति योम व्यादेहाय दक्षिणामूर्त नमः ओम शांति शांति शांति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोधनामक प्रकरण ग्रंथ के आत्मा के लक्षण में बताया गया था कि जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से व्यतिरिक्त हैं तीनों अवस्थाओं का साक्षी हैं, पंचकोशातीत हैं, सच्चिदानंद स्वरूप वह आत्मा है तो शरीर त्रय से व्यतिरिक्त हैं इसे तो बताया गया अलग अलग तीनों शरीरों का लक्षण बता करके अब अवस्थात्रय साक्षी इस विशेषण का स्पष्टीकरण करने के लिए आत्मा तो साक्षी यानी दृष्टा है और तीनों अवस्थाएं उसकी साक्ष्य यानी दृश्या है तो जागृत अवस्था किसे कहते हैं इसे तो स्पष्ट कर दिया गया श्रोत्रादि स्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय शब्दादि विषय ग्ञाएते यृत अवस्था इस वाक्य से और उसका ही कार्य रूपा स्वप्नावस्था है तो स्वप्नावस्था का इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कहा गया कि जागृत अवस्था में जो शब्दादि विषयों का ग्रहण बाह्य इंद्रियों के द्वारा हुआ वह ग्रहण है एक प्रकार से अनुभव और उस अनुभव से जिस विषय का अनुभव किया उस विषय का संस्कार पड़ा बुद्धि में तो जागृत अनुभव से जन्य जो वासना कहो या संस्कार कहो वही स्वप्नावस्था में फलोन्मुख हुआ प्रारब्ध से प्रेरित होकर के स्वप्न जगत के रूप में दिखती है वासनाएं इसलिए स्वप्न को कहा जाता है वासनामय यानी जागृत अवस्था कालीन अनुभव से जन्य संस्कार का कार्य रूप है ये स्वप्नावस्था उसे स्वप्न कहा गया इसका अभिमान का विषय है स्वप्नावस्था में जो जीव है उसे विश्वनी कहा जाएगा क्योंकि स्वप्न में जागृत अवस्था में जैसा अभिमान का विशेष स्थूल शरीर होता है ऐसा स्वप्न में स्थूल शरीर जो व्यावहारिक सत्ता वाला है वह अभिमान का विषय नहीं बनता अभी तो अभिमान का विषय बनेगा सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर में भी जो मन है यानी स्वप्न के समय सूक्ष्म शरीर में से जो सब व्यापार रहता है और सुसुप्ति में निर्व्यापार हो जाता है उसका धर्म माना जाएगा स्वप्न अवस्था को से जागृत को बाह्य इंद्रियों का धर्म इसलिए माना गया कि बाह्य इंद्रियां सव्यापार होती हैं, तो जागृत कहलाता है और निर्व्यापार होती है तो या तो स्वप्न या तो सुसुप्ति अवस्था में जीव का अवस्थान रहता है जीव विद्यमान होता है जा, उस समय उसकी जागृत अवस्था नहीं होती इसलिए जागृत अवस्था को माना गया बाह्य इंद्रियों का धर्म और स्वप्न अवस्था को माना जाएगा जिसके सब व्यापार होने से वासना में स्वप्न जगत प्रतीत होता है और जिसके निर्व्यापार होने पर स्वप्न का अभाव होता है उसका धर्म माना जाएगा स्वप्नावस्था को तो किसके सब व्यापार रहते हुए स्वप्न आता है तो मन के इसलिए मनोधर्म माना गया स्वप्नावस्था को स्वप्न का धर्मी है मन है और उसमें प्रारब्ध से उद्बुद्ध जो वासनाएं उन वासनाओं से युक्त मन ही स्वप्न के प्रतीति के रूप में भासता है वासना ही भाषती है वैसी और वासना ये धर्म है मन का इसलिए माना गया मनोधर्म स्वप्न अवस्था को और उस स्वप्नावस्था रूपी धर्म वाले जीव का नाम पड़ा तेजस उसके अभिमान का विषय है सूक्ष्म शरीर और स्वप्न सूक्ष्म शरीर में भी जो मन है उस मन को माना गया अभिमान का विषय और स्वप्न को भी मन में तो हो जाएगा उद्भूत वासना से युक्त मन में जीवात्मा का हो जाएगा तादात्म्य अभिमान यानी अहम अभिमान और स्वप्न में हो जाएगा मम अभिमान मन को मानेगा उद्भूत वासनाओं से युक्त मन को मानेगा अपना स्वरूप और स्वप्न को मानेगा अपनी अवस्था यानी स्वप्न में मम अभिमान और मन में अहम अभिमान होगा तो इसलिए कहा गया कि सूक्ष्म शरीर अभिमानी आत्मा तेजस इति सूक्ष्म शरीर अंत मन में तादाद में अभिमान करने वाली आत्मा और स्वप्न अवस्था में अभिमान करने वाली जो है आत्मा उसे तेजस ये नाम आ जाता है उस समय विश्व नाम नहीं रहेगा और प्राज्ञ भी नहीं रहेगा स्वप्न का अनुभविता जो जीव उसका नाम रहेगा तेजस तेजस इस नाम वाला हो करके स्वप्न अवस्था का अनुभविता बनता है भोक्ता बनता है और में जो विषय हैं, वो होते हैं उसके भोग्य इस प्रकार जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का लक्षण और अभिमान का विषय तथा अभिमानी जीव का अलग अलग नाम बताया गया जागृत अवस्था के अभिमान का विषय स्थूल शरीर जागृत अवस्था और नाम उसका हो जाएगा अभिमानी का विश्व स्वप्नावस्था के अभिमान अभिमानी का नाम है तेजस स्वप्नावस्था और सूक्ष्म शरीर है अभिमान का विषय अब तीसरी अवस्था है सुसुप्ति अवस्था सुसुप्ति अवस्था का लक्षण पूछा जा रहा है कि सुसुप्ति, सुसुप्ति अवस्था का तो सुसुप्ति अवस्था किसे कहते हैं? सुसुप्ति अवस्था का क्या लक्षण है इस प्रकार ये प्रश्न हुआ इसका उत्तर देते हुए भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अहम किमपि न जाना सुखे न निद्रानुभूयते इति सुख मैया निद्राभूयत ये अवस्था है कि मया अहम किमपि न जानामि इसमें किमपि शब्द से लेना अवस्था में प्रतीयमान जो व्यावहारिक वस्तुएं और स्वप्न अवस्था में प्रतीयमान जो वास्तना में प्रातिभाषिक वस्तुएं जगत उन जगत अंतपाती वासनामय जगत अंतपाति यानी स्वप्न जगत अंतपाति या व्यावहारिक जगत यानी सुसुप्ति जाग्रत अवस्था कालीन जगत अंतपाती किसी भी द्वैतात्मक वस्तु को कार्यात्मक वस्तु को मैं नहीं जान रहा हूं इसमें किमपी शब्द से लिया जा रहा है कार्य रूप पदार्थ द्वैत वस्तु कार्य है तो भेद है और वो भेद दो प्रकार का व्यावहारिक प्रातिभाषिक व्यावहारिक भेद यानी द्वैत रहेगा जागृत में और स्वप्न में रहेगा भेद प्रपंच और उन्हें लिया जा रहा है व्यावहारिक भेद तथा प्रातिभाषिक भेद को भिन्न भिन्न पदार्थों को किमपी शब्द से तो इन दो प्रकार के वस्तुओं में से यानी कार्यों में से किसी भी कार्य को मैं नहीं जान रहा हूं किसी भी भेद का ज्ञान मुझे नहीं है किसी कोई भिन्न वस्तु मेरे इस समय अनुभव में नहीं आ रही है तो द्वैत प्रपंच विषयक अज्ञान और उसका जो भोक्ता है जागृत अवस्था भोग्या है उसका भोक्ता है विश्व स्वप्न अवस्था भोग्या है और उसका भोक्ता है तेजस न तो भोग्य को मैं जान रहा हूं न तो भोक्ता को जान रहा हूं भोग्य तथा भोक्ता इनमें से किसी को भी मैं नहीं जान रहा हूं का है भोग्य भोक, भोक्त्री रूप जगत के जगत का अज्ञान है मुझे वो अज्ञान अवस्था है द्वैत प्रपंच विषयक अज्ञान अवस्था का नाम है सुसुप्ति अवस्था अज्ञान रूपा है विद्या रूपा है दैत प्रपंच विषयक अज्ञान को कहा जाएगा सुसूप्ति अवस्था तो अहम किमपी न जाना मैं और बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया आपके भय का कारण अज्ञान नहीं है अज्ञान से भय होता है क्या अज्ञान से भय होता पूछ रहा हूं हा या ना अज्ञान से होता हा? तो सुश्रुति में भय होता है क्या नींद न आ जाए तो दवा खा करके सो जाता है भयभीत होने के लिए नींद में चले जाता है नींद में तो अज्ञान है ना तो उसे भय होता है क्या अज्ञान का ही नाम निद्रा निद्रावस्था है एक प्रकार से तो भय का कारण कौन है भय का कारण है द्वितीयाद वे भयम भवती उपनिषद का वाक्य है द्वितीयत वे भयम भवती हमें दूसरे से भय होता कभी भी अपने आप से न हमें भय होता है न राग होता है न द्वेष होता है जो भय होगा या भय का हेतु होगा उसके प्रति द्वेष सुख या सुख साधन के प्रति होता है राग अपने आप से राग भी नहीं होता अपने आप से द्वेष भी नहीं होता राग द्वेशास्पद वस्तु होती है हमसे भिन्न अनात्म पदार्थ हमसे भिन्न है ना आत्मा से भिन्न अनात्म अनात्म विषयक ही राग अनात्म विषयक ही द्वेष होता है जो द्वेषास्पद वस्तु होती है वह दुख का यानि भय का कारण बनती है इसलिए उसके प्रति द्वेश और जो हमारे सुख का साधन बनेगी उसके प्रति राग अनुकूल पदार्थ बन जाते हैं सुख के कारण उनके प्रति राग प्रतिकूल पदार्थ होते हैं दुख का कारण यानि भय का कारण उनके प्रति द्वेष का मतलब दूसरे से भय होता है दूसरे की प्रतिति से भय होता दूसरा भी हो लेकिन दूसरे का ज्ञान न हो तब भी भय नहीं होगा जागृत अवस्था में विषैला सर्प आपको आपसे कई मीटर दूर पर दिखे थोड़ा वेग से आपकी तरफ आ रहा है लेकिन अभी कई मीटर दूर है तब भी उसे भय होगा कि नहीं वहां से भागता है उस सर्प से और वही सर्प जिसको जागृत में देख करके भाग रहे थे गहरी नींद में आप हैं और छाती पर आकर के बैठा आकर काटने के लिए तैयार है तो उससे भय होगा कि नहीं होगा इसमें गहरी नींद में क्यों नहीं होगा यद्यपि भय का कारण तो है लेकिन भय के कारण का ज्ञान नहीं है तो ज्ञात जो द्वेषास्पद वस्तु उससे भय होता है ज्ञात का मतलब जो जाना जा रहा है उसको कहते हैं ज्ञात ज्ञान का विषय है जिसको जान लिया अपने आप से भय थोड़ी होता है आत्म कभी किसी को अपने आप से भय नहीं होता दूसरे से होता है हाँ तो अज्ञान के कारण जो है दूसरा दिखता है और वो दूसरा दिखने वाला प्रतिकूल दिखता है तो उससे भय होता है अज्ञान से द्वैत की प्रतीति होगी और प्रतीयमान जो द्वैत है प्रतिकूलत्व रूपे उससे भय अनुकूलत्व रूपे न प्रतियमान द्वैत से सुख उसके प्रति राग <coughs> तो द्वितीय द्वय भयम भवती के अनुसार ज्ञात द्वितीय वस्तु यानी हमसे भिन्न वस्तु ओ भय का कारण बनती है भय का हेतु बनती है और यहां हम द्वितीय वस्तु को जान ही नहीं रहे जो जग रहा है उनकी दृष्टि में तो द्वितीय वस्तु है भार, भास रही है उसे भय हो रहा है और उसी समय वहां पर एक गहरी नींद में सो रहा है उसे द्वितीय वस्तु दिख नहीं रही है तो दुख भी नहीं हो रहा है भय भी नहीं हो रहा है तो इसलिए ये कहा गया कि द्वैत वस्तु का भान नहीं हो रहा है का मतलब अज्ञान है और उस अज्ञान से किसी को भी भय नहीं होता अज्ञान के कार्य रूप भेद दर्शन से भय होता है द्वितीय दर्शन से भय होता है वो अज्ञान का कार्य है भेद दर्शन को कहा गया कार्य अविद्या और मूल अविद्या है कारण अविद्या वो कारण अविद्या से लिया गया अहम किमती न जाना इस वाक्य में मूल अविद्या को लिया गया और उस मूल अविद्या को ही अज्ञान कहा गया तो कुछ नहीं जान रहा हूं भेद इसलिए सुखे न मया निद्रा अनुभूयते निद्रा यानी सुसुप्ति अवस्था सुख से नींद का मैं अनुभव कर रहा हूं अज्ञान का अनुभव कर रहा हूं ये जो निद्रा का यानि अज्ञान का सुखपूर्वक अनुभव है इस अनुभव का नाम है सुसुप्ति अवस्था सुसुप्ति अवस्था में भी अनुभव रहा तीनों अवस्थाएं अनुभव रूप है इंद्रियों से बाह्य व्यावहारिक पदार्थों का अनुभव जागृत अवस्था वासना में जगत का मन मात्र से अनुभव स्वप्न और किसी भी कार्य का नहीं अपितु कार्य विषयक अज्ञान का अनुभव और सुखपूर्वक हो रहा है सुख से हो रहा है का मतलब अज्ञान तथा सुख ये सुसुप्ति में अनुभाव्य है अनुभाव्य कहते अनुभव के विषय को अनुभाव्य और उसका अनु, इन दोनों का अनुभव मूल अज्ञान तथा सुख का अनुभव कहलाता है सुसुप्ति अनुभव इसलिए ये कहता है कि सुखे न मैया निद्रा अनुभूयते यत यत शब्द से लेना अनुभूयते क्रिया पद से बताया गया जो अनुभवात्मक ज्ञान और वो ज्ञान किसका है अज्ञान तथा सुख का ज्ञान ये है सुसूति अवस्था तत्शब्द से लेना उसी ज्ञान को अज्ञान के तथा सुख के ज्ञान को ज्ञान के अज्ञान ज्ञान क्या नाम अज्ञान के ज्ञान तथा सुख के ज्ञान को तत्शब्द से लीजिए ये तत्शब्द से यह शब्द जिसको बताएगा उसी को तत्शब्द बताएगा ना तो यह शब्द किसको बता रहा है मूल अज्ञान का ज्ञान और सुख का ज्ञान वो है निद्रावस्था तत् सुसुति अवस्था तत् यानी वो ज्ञान और इस अवस्था का इस अवस्था में जीव के अभिमान का विषय कौन बनेगा तो कहते ये अवस्था कारण शरीर अभिमानी आत्मा प्राज्ञ इति उच्यते तो तद अवस्था शब्द से किसको लिया जाएगा जिसकी चर्चा कर रहे हैं जिस अवस्था की उस अवस्था को किस अवस्था की चर्चा की जा रही है सुसुप्ति की इसलिए ये अवस्था शब्द का अर्थ निकलेगा सुसुप्ति अवस्था और सुसुप्ति अवस्था तथा कारण शरीर इसे माना जाएगा अभिमान का विषय आत्मा के और इनमें अभिमान करने वाला हो जाएगा आत्मा अभिमानी ये तद अवस्था अभिमानी और कारण शरीर अभिमानी वो माना गया क्या आत्मा वो उसका नाम हो जाता है प्राग्य प्राज्य इसे तेजस भी नहीं कहा जाएगा और इसे सुसुप्ति भी नहीं कहा जाएगा अभी तो क्या कहा जाएगा नाम विश्व भी नहीं कहा जाएगा भी नहीं कहा जाएगा प्राज्ञ कहा जाएगा सुसुप्ति अवस्था में मम अभिमान करने वाला कारण शरीर में अहम अभिमान करने वाला कारण शरीर किसको कहते हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये तीन शरीर पहले बताए है ना उसमें कारण शरीर किसको कहा गया है अनादि अनिर्वाच्य अविद्या रूप है कारण शरीर वो है कारण शरीर तो उस कारण शरीर में उस समय जीव की अहंता रहती है सुसुप्ति के समय अहम अभिमान जीव का सूक्ष्म शरीर में भी नहीं रहेगा वो स्वप्नावस्था में जीव के अहम अभिमान का विषय बन जाता है कौन मन उद्भुत वासना संयुक्त मन वह भी अहम अहम अभिमान का विषय नहीं रहेगा और आपका ये जो है स्थूल शरीर ये भी अहम अभिमान का विषय नहीं रहेगा और मम अभिमान का विषय स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था भी नहीं रहेगी अपितु कारण शरीर अहम अभिमान का विषय और मम अभिमान का विषय सुसुप्ति अवस्था रहेगी तो वह अवस्था है सुसुप्ति अवस्था और इन दोनों में अभिमान करने वाले जीवात्मा का नाम है प्राग्य मांडुक्य कारिका में आत्मा के चार पाद बताए हैं चतुष्पाद आत्मा को बताया गया चार पैर वाला वहां पाद शब्द का अर्थ पैर नहीं समझना वो बैल है क्या चार पे चार पाद वाला तो बैल हो जाता है बैल तो नहीं है ना। उसमें से पाद शब्द का अर्थ है पहले तीन में घटाने के लिए पहले तीन कौन है विश्व तेजस प्राग्ञ इन तीनों में जब पाद शब्द का प्रयोग होगा तो उसकी करण अर्थ में व्युत्पत्ति होगी साधन अर्थ में पद्यते तुरय आत्म स्वरूपम अनेन इति पाद ऐसी पाद शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो विश्व नामक जो आत्मा का एक पाद है तेजस दूसरा और प्राज्ञ तीसरा इन तीनों को पाद शब्द से कहा जाएगा उस समय पाद शब्द का अर्थ हो जाएगा तुरीय आत्मज्ञान के तुरीय पाद यानी तुरीय आत्मा तुरीय किसको कहते हैं चौथे को तुरय शब्द का अर्थ होता है चौथा चौथा पाद है निरूपाधिक स्वरूप और उसका ज्ञान जिनसे होता है जो आत्मा निरुपाधिक आत्म स्वरूप के ज्ञान के साधन बनते हैं उन्हें कहा जाएगा पाद पाद शब्द का अर्थ ज्ञान साधन होगा कब इन तीनों के लिए पाद शब्द का प्रयोग करेंगे तो विश्वतेजस प्राज्ञ नामक आत्मा के तीन पाद चतुर्थ आत्मस्वरूप के ज्ञान के प्रति साधन बन जाता है और चौथे आत्मा के लिए भी तुरीय पाद कहा जाता है निरुपाधिक आत्मा का नाम है तुरीय पाद चौथा पाद तुरीय शब्द का अर्थ होता है चौथा और ये जो चौथा पाद है उसमें निरुपाधिक आत्म स्वरूप में पाद शब्द का प्रयोग करते समय पाद शब्द की कर्म अर्थ में व्युत्पत्ति करना पद्य ज्ञाते यह पाद ऐसी पाद शब्द की उत्पत्ति करेंगे तो पाद शब्द का अर्थ निकलेगा पुरोवर्ती तीन पादों के द्वारा जिसे जाना जाता है विश्व तेजस प्राज नामक तीन पाद जिसके ज्ञान के साधन हैं, उन्हें कहा जाएगा पाद उसे पाद कहेंगे वो चौथा होगा आत्म स्वरूप तो यहां पर तो ये तीन अवस्थाएं हैं उपाधि और तीन तीनों की अलग अलग उपाधि भी है विश्व की तो तीनों शरीर उपाधियां हैं तेजस की केवल दो शरीर उपाधियां हैं कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर और प्राज्ञ की केवल कारण शरीर उपाधि है और तुरीय आत्मा की इन तीन शरीरों में से एक भी शरीर उपाधि नहीं है इसलिए शुद्ध आत्म स्वरूप आत्म स्वरूप का बोध जिसको हुआ उसकी अहंता का आलम्बन बनता है आश्रय बनता है विषय बनता है उस आत्म स्वरूप के ज्ञान का आकार क्या होगा स्वरूप क्या होगा अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि। वहां जो अहम ये वृत्ति है ये ब्रह्म को यानि आत्मा के निपाधिक स्वरूप को जो आत्मा का पहले स्वरूप बताया है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त अवस्थात्री पंचकोशातीत सच्चिदानंदस्वरूप यह स आत्मा वो तुरी आत्मा है वो तीनों शरीरों से व्यतिरिक्त है का मतलब तो तीनों शरीर उसकी उपाधि नहीं है तीनों अवस्थाएं भी उसके अभिमान का विषय नहीं है इसलिए अवस्थात्रय साक्षी है और पांच कोश इसी शरीर के अंत हैं, आगे आएगा वो पांचों कोशों से भी अतिरिक्त है वो हो जाएगा निरुपाधिक आत्मस्वरूप वो आत्मस्वरूप है और वह जिसकी अहंता का आलंबन है जिसकी अहम वृत्ति उसी में टिक गई जैसे रावण की सभा में अंगद गए रावण को समझाने के लिए राम जी के दूध बनकर के अंतिम प्रयास करने के लिए गए और उस सभा में अपना एक पैर गाड़ दिया गार्डिया ने जमीन खोद करके नहीं ऐसे रख दिया और कहा कि तुम्हारे पास यदि कोई है वास्तविक ही बलशाली तो मेरे पैर को हिला करके देख लें तो सब तो जितने उपस्थित थे बलशाली के रूप में उनमें से कोई भी हिला नहीं पाया फिर रावण आया फिर रावण को कहा मैं तो सेवक हूं सेवक के पैर पकड़ने की अपेक्षा मेरे शिव्य को शव्य के पैर पकड़ो तो तुम तुम्हारा कल्याण भी हो जाए, का मतलब वो भी नहीं उखाड़ पाता रावण भी हिला नहीं पाता पैर तो जैसे अंगत का पैर रावण की सभा में स्थिर था ऐसी ऐसी ही जिसकी अहंता आत्मा का जो लक्षण बताया गया है तीनों शरीर से अतिरिक्त तीनों अवस्थाओं का साक्षी और पंच कोशातीत सच्चिदानंद स्वरूप इस स्वरूप में अंगत के पैर के तरह गड़ गई है कौन अहंता किसकी जिस महापुरुष की उसे गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ कहा गया बारहवें अध्याय में ज्ञानी भक्त कहा गया चौदहवें अध्याय में त्रिगुणातीत कहा गया वो है वो ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है और बाकी आज्ञानी की अज्ञान अवस्था में इन तीन शरीर में से ही किसी न किसी शरीर विशेष में अहंता रहती है तो वो तो हो जाएंगे साधन सूर्य आत्म स्वरूप के ज्ञान के तो ये यहां पर बताया गया कि ये अवस्था कारण शरीर अभिमानी आत्मा प्राज्ञ तो ये प्राज नामक आत्मा हुआ तो अवस्थात्रय साक्षी इस विशेषण का निरूपण हो गया अब दूसरा एक विशेषण है वहां पर आत्मा के लक्षण वाक्य में पंचकोषातीत तो पंचकोशातीत तो मतलब का अर्थ है पंचकोशों से भिन्न मतलब पंचकोषों का अन्योन्या भाव जिसमें रहता है वह आत्मा है तो पंचकोश कोषों के अनोनया भाव का प्रतियोगी बनेंगे पंचकोश तो पंचकोषों का अन्योनया भाव जिसमें रहेगा उसे आत्मा कहेंगे यदि तो पंच कोशों के अनोन्या भाव के ज्ञान के लिए अनोनया भाव के प्रतियोगी प्रतियोगीभूत पंचकोषों को समझना जरूरी है अभाव ज्ञाने प्रतियोगी ज्ञानम कारणम इस नियम के अनुसार पंचकोषों को समझना जरूरी हुआ इसलिए पूछा जा रहा है कि पंच के पंच कौन से हैं पांच कोश कौन कौन हैं तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया अन्नम पहला कोश दूसरा कोश है प्राणमय तीसरा कॉश है मनोमय चौथा कोश है, है विज्ञानम और पांचवा है आनंदमयस्य इति ये पांच कोष है।, है पुरोक्त जैसे इति माहेश्वरा सूत्रणी तो यहाँ इति शब्द का अर्थ है पूर्वोक्त अय रिल्रिक इत्यादि जो सूत्र है ये माहेश्वर सूत्र है सूत्राणी माहेश्वराणी माहेश्वराणी का अर्थ है महेश्वर से पाणिनी जी को प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुए महेश्वरात आगतानि प्राप्तानी इति माहेश्वराणी ऐसे माहेश्वर शब्द की उत्पत्ति है महेश्वर है भगवान शिव और भगवान शिव से प्रसाद स्वरूप पानिनी जी को जो प्राप्त हुए हैं उन्हें कहा गया माहेश्वर सूत्र शिव जी ने ये चौदह सूत्र मात्र बताए हैं कौन से चौदह सूत्र ए अलग एन अ जब गढ़दस खप छठ चट हाँ, तो ये हल यहाँ तक चौदह है आई उनसे लेकर के इतने ही चौदह सूत्र भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के जब नर्तन किया नटराज राज है ना और डमरू बजाया चौदाह बार तो सनकादि अनेक ऋषि थे सब को उनकी अंदर की जो जिज्ञासा थी उस जिज्ञासा के अनुरूप ध्वनि सुनाई दिया वो डमरू से तो इनको पानिनी जी भी उन सनकादि मह में तपस्या कर रहे थे तो चौदह बार डमरू बजाने से उनको ये चौदह सूत्र भगवान शिव मुझे प्रसाद स्वरूप प्रदान कर रहे हैं ऐसा भान हुआ और इसी को आधार बना करके चार हजार सूत्रों की रचना की जी ने फिर वो चार हजार सूत्र हैं और ये आपका इको एणच इत्यादि जो आप पढ़ते हो हलोन्त्यम उपदेश जुन्नाशिकीत इत्यादि जितने भी हैं कितने हैं चार हजार अष्टाध्यायी में उन 4000 सूत्रों का मूल क्या है मूल स्रोत है एक माहेश्वर सूत्र ऐसे यहां पर इति शब्द आया आनंदमय चेती का इति शब्द का अर्थ निकलेगा यह पूर्वोक्त पांच कोष पंच कोश, कोश कहलाते हैं अन्नमयादि आनंदमयांत ये जो पांच है इन्हें पंच कोष कहते हैं इस प्रकार पांचों कोषों का नाम मात्र से पहले परिचय कराया अब इनमें से एक एक का लक्षण पूछा जाएगा कि अन्नमयः कह अन्नमय का लक्षण है लक्षण विषयक जिज्ञासा वाक्य है फिर लक्षण बताया जाएगा अन्न रस्य नैव इत्यादि से इसकी चर्चा करते हैं कल पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णापूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शाति शंकरम सूत्र सूत्र्य ईश्वर गुरात्में मूर्तिदम नमः दक्षिणाूर्त नम शांति शांति ही